सी तेजस्वीस्त मृषाई ओ शांति शांति शांति कृष्ण आप प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली के प्रथम मंत्र के प्रति उपचार आरम्भ किया था मंत्र धर्म दो रास्ता है एक श्रेय का रास्ता है एक प्रेय का रास्ता है ये मंत्र भी बता एक तात्कारी बताते हैं एक मोक्ष के साधन है ज्ञान ज्ञान मार्ग है से और एक है स्वर्गा के साधक का कर्म उपासन जो दो ही मार्ग होते हैं तोड़ने से ये दोनों के दोनों व्यक्ति के सामने हैं हम जब एक को चुनते हैं उसके पहले दोनों हमारे सामने होते हैं बाद में हम अपनी इच्छा के आधार पर एक को चुनते हैं यदि जीवन में ही है संसार से तो श्रेय वाले को चुनते हैं अगर नहीं है भोगने की इच्छा है तो प्रेय वाले को सुनते हैं मैंने कर्म वाली को सुनते हैं ये स्थिति हो जाती है श्रेय और प्रेय दो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं मनुष्य के सामने आकर के बांध देते हैं से बांधते हैं मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं अधिकारी हूं ऐसा मानता है मान्यता आजादी उसकी मैं गांव में अमक क्षेत्रीय दृश्य हूं अमुक वर्ण का अमुक आश्रम का हूं ये मेरे लिए कर्म होगा इत्यादि और एक वीरक्त तो हो तो मैं एक मनुष्य हूं मेरे आत्मज्ञान अधिकार होगा ऐसा समझता ये दोनों के दोनों व्यक्ति के सामने आकर के व्यक्ति बांध हमारे जीवन ऐसे होता है दोनों सामने दो मार्ग का पता लगा हुआ है दोनों सामने हैं तो हम अपनी इच्छा के आधार पर एक मार्ग को चुन लेते हैं होता है तो क्यों श्रेय आददान से साधु होगा, उन दोनों में से कयोग तो सृष्टि है निर्धारण उन दोनों में से श्रेय और प्रेय मार्ग दो है उनमें से जो तो श्रेय को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होते हैं निर्णय करेगा संसार के जनमग के चक्कर से मुक्त होना है तो उसको साधु होगा भलाई होगी अच्छी अच्छा होगा उसके लिए तो को आदान करना है ग्रहण करना उसके अगर भलाई होगी और दूसरा क्या होगा मुख्य जो परमार्थ से त्याजित हो जाता है वो दूसरा ये दे अर्थात ये को प्रयोग मिल गया माने परमार्थ जो मोक्ष मिल रहा था मानव जीवन का जो तो मुख्य कर्तव्य था अपने को पहचानना यही मोक्ष था अपने को नहीं पहचान सका फिर भी वही शरीर के लिए ही कर्म करता था जैसा भी करता था आज ये भी कर्म ही आगे भी शरीर द्वारा नहीं उपाय किया इसलिए वो मुख्य कर्मों से शिक्षित हो जाता है फिर संसार के चक्कर में पड़ जाता है ये दोनों के विवेदन सामान्य रूप से आगे और बहुत कुछ बोलेगे इस विषय में अगर मार्ग वो ही है ये दिखाना चाहते हैं या तो ज्ञान मार्ग है या कर्माधि मार्ग है वो है कर्माधि मार्ग को भविष्य में से जन्म होना होगा और ज्ञान मार्ग यदि सही हो जाए तो जन्म से छुटकारा हो जाए चल रहा था इसी पर भाष्य आरंभ किया गया था भाष्य में कहा प्रकार अंधकार श्रेय विश्लेषण ये श्रेय का अर्थ विश्प्रेष अतिश्रेय श्रेय विश्लेषण है सबसे अच्छा साधन है श्रेय जता है तथा उसी प्रकार अंदर उपय उतर का अर्थ अपी उतर जो मंत्र है उसका अर्थापी है अन्य ही है कौन वेय भी अन्य है तो कर्म प्रियतरम द्वितिया अत्यंत प्रिय को प्रिय कहा जाता है प्रिया प्रिया के प्रेयश्षी ये दोनों के दोनों प्रेयश्लेषा था उभे दोनों के दोनों नाना भिन्न विन्ना प्रयोजन वाले हैं एक तो स्वर्ग आदि पुत्र आदि प्रयोजन वाला है और एक मोक्ष प्रयोजन वाला है भिन्न आदि नाना थे भिन्न प्रयोजन है प्रयोजन सर भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ये प्रयोजन है द्वितीय प्रथमा के दो है ऐसा होते हुए पुरुषों अरिंग व्यक्ति अधिकार मैं अमुक जाति का हूं अमुक आश्रम का हूं मेरे लिए कर्तव्य बनता है मैं काणक उपज रहे हूं और माने अर्थी हूं दक्षी हूं इत्यादि भावना जो बनाता है कर्म करने वाला व्यक्ति ऐसा मानता है मैं अर्थी को चाहता हूं स्वर्गादी को चाहता हूं पुत्रादि को चाहता हूं और कुशल भी हूं दक्षि दक्षशल हो कर्म करने के लिए और न काक मत पूजा धर्मवान ऐसा ना करने अंताधि में हो लंगा नहीं हो कर्म करने का अधिकार है ये संबंध है कर्म करते यहां पर पुरुषम अधिकृतम का अधिकारी पुरुष कर्म का अधिकारी या ज्ञान का अधिकारी ज्ञान का अधिकारी संसार को भव्य विरक्त होगा तो ज्ञान का अधिकारी माना जाएगा वर्णा समाधि विशिष्टम पुरुषम अधिकृतम होगा जो तो समाधि धर्म विशिष्ट पुरुष होगा ज्ञान हो जाने के बाद में वर्णा समाधि उसको नहीं रहने ज्ञान के पहले भूमिका है तो वर्णाश्रमाज विशिष्ट होकर के साधना yes, हो है। यस ज्ञान होने जब आप बलाश्रमाज धर्म वहां ना वर्णा ना बरणी इत्यादि आपका न आश्रम न आश्रम है नर्णी है वो ऐसा है ऐसा विशिष्ट व्यक्ति बने बलाश्रमाज धर्म विशिष्ट अपने को मानता है ऐसे पुरुष का अधिकार करके शिनी तह सी है प्रथम पुरुष गोवधन है मानते हैं नीता बने बनीत का बंद धातू भी बन का है बंद धातु की किराती का है वो स्नान आ जाएगा बंद के नकार का अन्य नाम बल्किदार बदनीता उसे कैसे बड़े बांध देते हैं क्यों तो कर्तव्य समझता है लग जाता है ये बंधन है ये बांधता है श्रेय दोनों स्थिति हैं विद्या विद्याभियान आत्मकर्तव्य एक विद्या रूपा है एक अविद्या रूपा है कर्म अविद्या रूपा है और ज्ञान विद्या उपाय ये दोनों कर्तव्य आते हैं अपना कर्तव्य समझता है उसको माना वीरक्तर होगा तो विद्या को अपना कर्तव्य समझेगा किस तरह से ज्ञान आर्जन कर रूप से सोचता है और सारक होगा तो कर्म को अपना कर्तव्य समझेगा जैसे यहाँ जो गौ मिल रहा आगे भी मिले ये होगा कर्तव्य या प्रयोग्य कर्तव्य रूप से प्रयोग हो जाते दोनों आ जाते हैं सर्वपुरुष प्रयोग्यते सर्वपुरुष सारे व्यक्ति उसमें लड़ जाते हैं कोई कर्म में लगा हुआ है तो वही ज्ञान में लगा हुआ ऐसा होता है श्रेय प्रेयशरोही श्रेयसरोही अभ्युदय अमृतत्वार्थी श्रेय और तो प्रिय दो तो पदार्थ है एक तो अभ्युदय चलाने वाला है अमृत तो अमृतत्व चलाने तो वाला है और एक मोक्ष चाहता है एक स्वर्गादी चाहता है इसे दोनों व्यक्ति श्रेय प्रयसरोही पुरुष और प्रवर् ऐसा दोनों में से किसी एक में पुरुष की प्रवृत्ति हो दोनों में नहीं होगी दोनों में से किसी एक की अच्छा श्रेय के प्रयोजन करते यार ये दोनों कर्तव्य कर्तव्य मान लेता है इसे बंधन माने गए बाहर आ गए वास्तविक बांधते नहीं हो हम ही उसको पकड़ लेते हैं बाद ये है। वो क्या पकड़ेगा कर्म माने गया पकड़ेगा हम ही पकड़ लेते हैं मेरा कर्तव्य है नहीं साफ़ आश्रम का हूँ इस बदला का मेरे लिए है ऐसा मानता है हम ही जाते हैं वास्तव विषय हमें बांधते नहीं है हम ही बच जाते हैं असली बात है उन्होंने कभी कहा कि मुझे देखो मेरा उपयोग करो किसी को आकर बोला हम ही लावाही है हम ही पकड़ लेते हैं कहते हैं तोता पकड़ने वाले होते हैं तोता पकड़ने वाले कहते हैं लाठी में कुछ लिशा आदि दे लगा देते हैं और टांग देंगे उसको तोते आगे बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे तो वो लाठी घूम जाएगी उल्टे हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे और सोचते हैं लाठी ने हमको पकड़ लिया क्योंकि वो पंजा छोड़ने वाले नहीं है मजबूत पता है वैसे बंदर पकड़ने वाले की स्थिति बताया आपको सुना सुराही बहुत छोटा उमुख होता है उसका जंगल का गड्ढा खोद थो करके सुराई को जाते उसमें थोड़ा चना नीचे डाल देते थे बंदर खेलते खेलते आए देखा चना है हाथ डाल देते हैं और वो मुट्ठी बांट के आएगा तो हाथ निकलेगा नहीं खुलना आपको जाता था मुट्ठी बांट के आएगा हाथ निकलता नहीं है सोचता है यहां भूट है भूटने पकड़ लिया उसकी अपनी मूर्खता है अपने आप बंदर में पड़ता है कोई बांधता नहीं है विषय ने कभी किसी को नहीं कहा कि अगर उपयोग करो तो, तो हमें उसके लिए लाभ बंदन हमने स्वयं बोल लिया है विषय बात में वास्तव बांधते में नहीं है स्वयं दब जाते हैं तो ये बढ़ते चले सर्व पुरुष आया सभी मनुष्यों को बढ़ता डाल जाता है यहां पर भाष्य हो गया था इसकी टीका भी हो थी आगे भाष्य है तेजी ते मा ते ते उभरे के के दोनों श्रेय और प्रेय दो पदार्थ की चर्चा है ज्ञान और कर्म की चर्चा है तो, दोनों विद्रोनों यद्य पुरुष के सम्बन्ध यद्यपि एक ही पुरुष से संबंध रखते हैं दोनों विद्रोह इसी स्थिति टिप्पणी का कर स्पष्ट करेंगे माने मान्य पूर्वापर भाव से एक ही को संबंध रखते हैं पहले प्रेय होगा बाद में श्रेय होगा इत्यादि पुरुष के संबंध में विद्या विद्या वृद्धे यद्य कितु फिर भी ये विरोधी है यद्यपि एक ही व्यक्ति में दोनों रह जाते हैं काल पर क्रम से एक साथ तो न रह पाएंगे किन्तु विद्या और अविद्या होने के कारण फिर भी विरोधी कहेगा एक ही व्यक्ति में हम रह सकते हैं पहले कर्म होगा बाद में ज्ञान होगा सब सकता सक है कर्म फिर तो भी विद्या और अविद्या रूप होने के कारण एक, एक अविद्या मानी कर्मस्वरूप यहाँ अविद्या का था कर्म जो तो अज्ञान जनित होता है कर्म इसलिए अविद्या स्वरूप कहा यह स्वरूप है विद्या अविद्या स्वरूपों से विरुद्ध है के दो विरोधी है जहां ज्ञान होगा वहां कर्म नहीं जहां कर्म होगा ज्ञान नहीं ऐसी स्थिति हो जाती है दिक तीन नंबर दो श्रेय प्रिय का श्रेय और प्रिय दो, दो पदार्थ ऐसे हैं एक एक पुरुष न क्रमश सर्वपुरुषम होने क्रम से सभी मनुष्यों के साथ समुद्र क्रम से होगा एक साथ में होंगे संबंध नहीं अभी संबंधी होते हुए भी क्रमशः सभी मनुष्यों के साथ संपन्न होने के लिए विद्या और विद्या रूप विद्या और अविद्या शुरू होने से विरुद्ध यदि विरुद्ध यदि अस्मात ऐसा है आगे तस्मात करने तस्मात वो जो इति को तस्मात समझना करें आगे इति शब्द विरुद्ध भाष्य ही का के लिए अन्तर पप इत्यादीन पुरुषेण सह अनमशत भाषा है मुसीगली अच्छा अच्छा पुरुष पुरुष संबंधी अभी क्रम से सभी पुरुष से मनुष्य मनुष्यना के संबंध रो कि युद्व संबंध अव्येयर कहते हैं जिस अब्दुल जी के अर्थी होने पर संबंधी कौन बनता है प्रेय और आय सम्बन्धी बनता है स्वर्गादि तो भोगों की इच्छा है उस वहां संबंधी बनेगा श्रेय भी बनेगा प्रे यह को मार देना चाहिए वहां और तस्वय अमृता तत्व और वही अगर अमृत चाहता हो वही व्यक्ति क्या होगा वहां हो श्रेय संबंधी हो कभी प्रेय सम्बंधी बनेगा कभी श्रेय संबंधी सभी के साथ होना है हर व्यक्ति के साथ सामने दोनों ही है स्वर्ग भी आती है तो प्रेय सम्बन्धी बन जाएगा प्रेय और जुड़ जाएगा कर्म जुड़ जाएगा और मोक्ष चाहता हो तो स्त्रेय का संबंध रहेगा ये का अत्य संबंध स्त्री संबंधी श्रेय का एवं क्रमश सर्वपुरुष संबंध है ये क्रम से सभी पुरुषों के सामने संबंध रखते हैं क्या चाहता है वो श्रेय चाहता है कि चाहता है संबंध हो अपमान्यश अद्भुत है अतित्व संबंध है विद्या विद्या रूपता एक विद्या स्वरूप है और एक स्वरूप इसलिए विरोधी है प्रथम होता है यद्य तो तो तो तो तो तो तो तो सभी दोनों संबंध हो सकते फिर भी ये विरोधी है अज्ञान तो स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है विरोधी है यदि अस्मात यदि तस्मात विरोधी है यदि ऐसा है इसलिए वहाँ इति वाला भाषण है अन्यतः अपनी त्यागे नौ में से एक को त्यागे बिना, एक पुरुष में काम नहीं कर पाएगा एक को त्यागना पड़ेगा तो या, या, या कर, ये तो प्रिय को ले पाएगा या श्रेय को ही ले पाएगा इसलिए विरोधी हैं दोनों विरुद्ध का यही है अन्यतः अपरित्यागे त्याग ना दो में से किसी एक का त्याग बिना एक एक पुरुषेण सह अनुष्ठापन द्वारा संभव नहीं है कर्म भी करता रहे और मैं हम मनुष्य इत्यादि होता है वो संभव नहीं है क्योंकि ज्ञान होगा बर्वाश्रवादी धर्म को विशिष्ट को बहार करके हो और होगा और कर्म होगा बर्वाश्रम धर्म आरोप करके होगा तो दोनों एक साथ होना संभव होगा सामान सात हो सके बाद परिप्त परिवार उन दोनों में से ऐसे में एक बोल आता है वो दोनों में इंद्रदारण शीय श्रेय प्रयोग में हित्वा विद्यारूपम क्रिया जो व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है और विद्यारूपी जो क्रेय पदार्थ है यानी स्वर्ग के साधन भूत कर्म रहे हैं उसको हितवा त्याग करे क्या कर श्रेय एवं केवल आदान केवल श्रेय के को ही जो ग्रहण करता हो आदान साइंस प्रत्यंग ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति उपादान पूर्वता ग्रहण करने वाला <ुँँग> उपारान ग्रहण करवाना कौन कंक्रो में से श्रेय को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है पूर्वतः साधु शोभन सिम भगवती मात्र कथा तयो श्रेय आधार में से साधु भवती इसी तरह आता है तो उसके अलावा साधु का शोभन हो जाता अच्छा होता तो हो। है भलाई होगी उसकी तो जन्म वाला से छोड़ जाएगा वो साधु भगवती इत्याण छोड़कर ठीक है कि प्रा कोई है दो नंबर में अब तक क्रमशों को भी एकाधिकरण तुम यही और संभव होगी कि क्रम से भी तो एक अधिकरण जिसका हो सकता हो जैसे दिन और रात एक ही जगह में दोनों होते हैं एक साथ तो नहीं होते तो क्रम से हो जाते हैं कभी दिन होता है कभी रात होता है रात्रि होती दोन, है दोनों एक ही जगह में आज दिन आ और कुछ घंटे के बाद यहाँ एक ही अधिकरण दोनों हो जाते क्रम से हो जाता है यही एक शांत का है अगर क्रमशों की एकाधिकरण तो यही हो संभव जिस दो व्यक्ति का कर जिस दो व्यक्ति का एकाधिकरण क्रमश भी होता हो तो उनको विरोधी करना थोड़ा कमता yeah. कर तो तो तो नहीं है एकाधिकरण हो रहा है विरोधी कैसा होगा विरोधी तो अभी अब होगा शाम और दो में से एक ही रहेगा दोनों रहेंगे विरोधी ऐसा होना चाहिए विद्या और अविद्या एक ही व्यक्ति होना है शाम में दोनों आ जाते करता है किसी को भी दे सकता है अपनी इच्छा के आधार पर तो विरोध कैसे है देश बिहार का अब तो क्रमशोगी एकाधिकरण क्रमश एकाधिकार हो जाता जा है ना यही संभव है क्रमश भी होता हो का अच्छा एकाधिकल होता हो जैसे दिन अवकात है क्रमश हो जाता है ठीक इस प्रकार होता हो न कर वो अत्यंत विरोध हो अभी उपयोग उन दोनों का अत्यंत विरोध नहीं कहा जा सकता श्रम मानव स्थान स्वरूप विरोध नहीं कहा जा सकता अभियोग यद्यपि ऐसा है जैसा गुट को अस्त लेंगे जैसे गुत्व और अस्तत्व एक जगह में कभी नहीं रहेंगे गाय में अभी दिन में गुप्त है रात्रि में अस्तत्व होगा क्या बोला तो विरोध कोई ऐसी चीजों को विरोध बोलना चाहिए भाषा का विरोध देख ऐसा बोल दिया होगा एक टिप्पणी का आप क्या क्या कर रहे हैं अच्छा गुट को अश्वत्व अभी सौदे दिखाओगे अब ही तो लगाएंगे आप एक एक एक-एक था। आगे तीन नंबर के नमिका क्रमश संभवा एकाशिश तेजस्वरोधित होना अमर प्रवर्षो कहते उत्तर देखो। उत्तरदेशो क्रमश संबद होते हुए भी सत्रतय संबदे क्रमशः होती होगी एकाधिकरण है क्रम से एकाधिकरण है विद्या और अविद्या में पूर्वावस्था में अविद्या उत्तरावस्था में विद्या है होने पर भी ये दोनों का तेजस्वी जैसे प्रकाश और अधेरा एक अधिक्रहण हो जाते हैं क्रम से होते हैं इस प्रकार होने पर भी योग अवस्था अमहत्व एक साथ अवस्थान का योग्य नहीं है दोनों देखिए दिन और रात एक साथ में एक है किंतु एक काल में नहीं एक साथ नहीं ये जो तो लक्षण जो विरोध है ये विरोध विरोध है सहमथान स्वरूप विरोध है कैसा क्रमश अवस्थान है एक साथ में दो एक काल में जा सकते भिन्न काल में है तो एक जगह दाग में जाते हैं किंतु एक साथ में जाते ऐसे विरोध यहां दिया एक है, ये न अनुपम ना ये विरोध रहेगा ही इसलिए भाषा का भी कहा विरुद्धे कहा विद्या में चाहता विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या रूपत्वा विरोधी है भाषण विद्या कहा विद्या रूपा होने से विरोधी है कहा जन्मारी बंध हेतुत्व कर्म कर्म अविद्या कर्म को अविद्या कहा का है क्यों जन्मादि का कारण है जन्मादि बंध हेतुत्व ही बंद है ये जन्म बंध के चक्कर भी बंद कहते हैं तो इसका कारण है कर्म इसलिए उसको अविद्या शब्द से कहा कोमा देना चाहिए जन्माधिबंध हेतुत्व कर्म अविद्या अविद्या स्वरूप है कर्म कम निध उसके निवृत्ति करने वाला है कौन विद्या बंधन का निवृत्ति कराने वाली है कम है जन्माधिबंधन उसकी निवृत्ति कराने वाले वाले कारण से विद्या रूपम श्रेय ज्ञान होती विद्या रूप क्या है श्रेय है ज्ञान को श्रेय का है भावक विरुद्ध यानी भावुके का भावु हो जाता है बंधन देने, देने वाला है कर्म बंधन का अभाव देने वाला है ज्ञान भाबाधार फ है एक बंधन देने वाला है और एक बंधन का अभाव ज्ञान अभाव नहीं समझना फल अभाव है भावाधारात्मक विरुद्ध का कार्य उनका कार्य भाव और अभावरूप है श्रेय और प्रेय का प्रेयकर और भावरूप कार्य बंधन रूप कार्य और श्रेय का कार्य है उसका अभाव किसका अभाव बंधन का अभाव भाबा भाव रूप ये विरोध कार्य के अनुकूल है वो विरोधी है इसलिए युगपत सम अवस्थिति अनाधत्व लक्षण एक साथ गौन होना संभव क्योंकि तो भाव भी हो अभाव भी हो ये साथ बंधन नहीं हो मोक्ष भी हो वो तो संभव नहीं होगा ना इसलिए युगपत सम अवस्थिति अनाधत्व लक्षण एक साथ योग्यता तो तो हो नहीं होने की स्वरूप है यह विरोधपति विरोधपति प्रथम हो विरोध वाले विरोधवत विरोधपति नपूक लेकर विरोध वाले के ये दोनों के दोनों में ऐसे है जस्मात ऐसे है तस्मात इसलिए विरुद्ध है ये कहा अगर चार नंबर कहा उपादान श्रेयस इत्यादि वो उपादान भी लगाने वाले माश्य लगा केवलम आरोप उपादान पूर्वक उपादान पूर्वत को कहे श्रेयस उपादान पूर्वक ऐसा सकता है श्रेय को ग्रहण करने वाला प्रेय को छोड़ करके जो श्रेय को ही ग्रहण करेगा उसको क्या होगा बहुत ही, साध अनुभव बहुत ही यही अच्छा होगा कल्याणों का भविष्य में जन्म के बंधन से जुड़ जाएगा ये आपका होगा किंतु यू तो अधी जो दूरदर्शी नहीं है प्रत्यक्ष अभी फल चाहता है ज्ञान तो बाद में क्या होगा पता नहीं किंतु तो अभी अभी कुछ कमाएंगे तो भी हमें मिल जाएगा अदूरदर्शी दूरदर्शी है सूक्ष्म दुपीति वाला नहीं है ऐसा व्यक्ति होगा मैं अज्ञान यस्तु yes, तो अदूरदर्शी भाष्य में कहा जो अदूरदर्शी है दूरदर्शी नहीं है भविष्य इतना दिखता है उसको वर्तमान दिखता है इसको ऐसे व्यक्ति दि है हो विशेष मूर्ख है वो मूर्खचित्य रात से मूढ़ बनता है मूर्खचित्र तो मन स्थिर करेंगे जिसका काम नहीं करता ऐसे व्यक्ति तो मूढ़ है मूढ़चित्य से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो मूढ़ बन जाएगा यश ये। तो अदूरदर्शी विमूढ़ ज्ञानी के बारे में हो गया श्रेय को ग्रहण करने वाले का साधु हो जाता है दूसरा पार्ट तो प्रेम आगे उसने कहा तो अदूर दक्षी विमोच उस उसका क्या होगा विनाश की हो जाएगा कि वो ऐसे उसका वीरो होगा किसे विरो होगा तथा अर्थात पुरुषार्था क्या है अर्थात का मंत्र क्या था ये थे अर्थात अर्थ पुरुषार्था जो तो परम पुरुषार्थ है क्या है मोक्ष अर्थात तो शब्द मंत्र का है उसका व्याख्या पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्था जो तो पुरुषार्थ है परम पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है वह निर्धारण नहीं मिलेगा उसको अर्थात हमारे पुरुषार्था पार्थिकार्थ कौन से पुरुषार्थ धर्म के पुरुषार्थ है कौन से जो वास्तविक पुरुषार्थ है कौन सा है धर्म काम अर्थात यह तो वास्तविक पुरुषार्थ नहीं मोक्ष जो है वास्तविक पुरुषार्थ वो सही आते विविच्य थे वहां कौन से पाएगा विविच्य तो है क्यों एक कारमाथिका प्रयोजन जो कारमाथिक प्रयोजन का आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त जन्म मनुष्य का मुख्य प्रयोजन था उससे प्रत्यवित कहा प्रत्यवत हो जाता है कोश हो कौन है च्यूत हो जाने वाला व्यक्ति खिसल जाने वाला व्यक्ति कौन होगा प्रश्न आये कहा प्रिय को ग्रहण करता हो तो स्वीकार करता हूं श्रेय और प्रिय लोगों सामने आए हुए थे हमारे जीवन में है हम आज भी सन्यासी बनकर क्योंकि हम श्रेय को छोड़कर प्रेयोग करता है हमारे योग प्रयोग जो प्रयोग हो ग्रहण करता है ना सर्वगा के साधन को भी ग्रहण करता है सर्व कांडा ग्रहण करता है उपादे गृह देखा उपादान तथा ग्रहण ये ग्रहण करता है कांग्रेस टीका थोड़ी सी है इसकी यद्यपि एक एक पुरुष संबंधी तथापि वृद्धे ये जो भाष्य की पंक्ति के ते यद्यपि एक एक संबंधी विद्या विद्या वृद्धे का था, है। अच्छा था, था, था, था, था, था, था जोड़ रहा है उस तरह का जोड़ दिया ते ये दोनों के गुण यद्यपि एक एक संबंधी एक एक पुरुष के साथ सभी के साथ संबंध रखें तथापि वृद्धि विरोधी दोनों एक पुरुष के साथ संबंध रखते हैं क्रम क्रम से फिर भी विरोधी जो विद्या और अभिद्ध कहा था नो तो, ये भी एक एक इत्यादि पाठ उपलब्धि उपलब्ध लिखित पुस्तक है नज के दिन में जो तो लिखित पुस्तक उपलब्धाएं पुस्तकालय है ये पाठ नहीं मिलता है जिसे टीका अभी जो दिया हुआ पाठ उन पुस्तकों में नहीं है लिखित पुस्तकों में अब आजकल प्रिंटिंग में गया न जाने किसी विद्वान ने कुछ और डाल दिया होगा क्या क्या कोई कह नहीं सकते यह निर्भरी तो है कि मूल प्रति मिल जाए शंकाचार्य जो भाष्य है तब तो कुछ यथार्थ निर्णय कर सकते हैं नहीं जो झगड़े का मामला है जब दर्शन शास्त्र में जाते हैं तो कहीं क्या कहें जब आप अपने हक में बैठे मैं अपने हाथ में तो कहीं क्या वो जो बीजेपी कथा आ जाएगी वहां कुछ न कुछ होता रहेगा तो ये टीका यहां आवश्यकता नहीं दिखती वो ना किता जिसके प्रया नहीं है वो भाष्य नहीं हो एक कथा भी जोड़ा हुआ है और तो उन्हें जोड़ा है जो लिखित पुराने पुस्तकें उस हैं उसमें ये पंक्ति नहीं नहीं मिल रही ऐसा टिप्पणी कार्य हो रहा है अच्छा आगे मामला <स्रेयस> रहे श्रेयो धीरो मित्र यसो गृणिते श्रेयो धीरो श्रेयो खणिते श्रेयो मन्तो यो चेवा गृणिते श्रेयो मन्तो यो चेवा गृणिते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतहा श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेव औसंपदित्या वितथतेतहा श्रेयो धीरो मित्र यसो गृणिते श्रेयो धीरो श्रेयो जैसे दीन जो वो दो पदार्थ हैं श्रेय और प्रे दो पदार्थ है सभी घूमने के बाद एक दो ही पदार्थ मिल जाते हैं या तो स्वर्ग आदि पुत्र आदि के साधन करो पुत्र का एक करो वो करो या हम जो खेती बाती करते कर्म की चर्चा है सर्व कर्म समाप्त कर्म चर्चा है या कर्म शब्द का जब आएगा ऐसे समझना की हम नौकरी करते वो भी कर्म है तो खाने पिले, पिले वो निकाल के लिए जीविका को लेकर वैभव कर्म नहीं कहा जाएगा शास्त्र शास्त्रीय कर्म तो सौत कर्म और समाप्त कर्म नहीं हो तो श्रेय और प्रेय दो, दो है, मार मार है, मार मौन्ष्या, है, हैं मार्ग एक कर्म मार्ग है प्रज्ञान मार्ग तो है ईता मनुष्य मनुष्य आईता एकता आते हैं इणगत और धातु का प्रथम उच्च दोख्या बनेगा ईता हम लगाएंगे तो ईता बने जाते हैं और ये ही। ये ही तो ता हे आते हैं जैसे शिविर ही बनता है यही यही बनाओ तो एक आता, आते हैं मनुष्य के सामने दोनों आते हैं हमारे सामने आए तो हैं दोनों हैं किंतु अब अपने मन के भावना के आधार पर हम काम करते हैं एक श्रेय मार्ग है एक प्रेय मार्ग है तो हार्ग यही मार्ग दो मार्ग है श्रेयस् प्रेयस्थ श्रेय और प्रिय कल्याणकार को श्रेय कहते हैं प्रिय देने वाले को श्रेय करते हैं प्रे बो का मनुष्यम एक मनुष्य एक आगक्षक ये दोनों आते हैं दोनों आते हैं आ जाते हैं तौ तो समित उन दोनों को ये द्वितिया दो तो। दोनों जब आ जाते हैं सामने श्री और प्रे हमारे सामने दोनों हैं हम ये ना सोचें कि किसी और के सामने आते होंगे हमारे सामने तुम तो समित्य उनका समित विशेष रूप से विचार करके उन दोनों को तुम तो उन दोनों को जो आए हुए सामने हानि लाभ विचार करे किस किसमें हानि एक लाभ है विचार करे कौन कर पाएगा बुद्धिमान कर पाएगा मुरगत तो नहीं कर पाएगा तऊ मे उन दोनों को दिव्या रोवत तो नहीं तऊ उन दोनों को क्षम परिद्याचार यह कृपया यह होगा विचार करके बहुत विचार करके कौन धीर कौन विचार करेगा धीर पुरुष किसी बुद्धि ठीक है कर पाएगा धीरा सांप्रहित विभिन्ति धीर पुरुष जो होगा अपने विवेकी होगा वो क्या करता है उन दोनों को विचार करके अलग अलग करता है छानबीन करता है किसमें लाभ है किस में हानि विवेक पिछली पृथक भाव विभिद्ति दोनों अलग अलग करता है विशेष है ना विरक्ति विभिन्ति ऐसा है भी उपसर्ग है विनक्ति बना हुआ है उदारी तो, का धात्व है तो धीर पुरुष जो होगा विवेकी जो होगा वो दोनों आए हुए पदार्थ अपने सामने हर व्यक्ति के सामने आते हैं दोनों हमारे सामने वो स्थिति है तो जो विवेकी होगा तो उन दोनों को विचार के द्वारा विचार करने के बाद क्या अलग करता है अलग अलग करके देखता है किसने कितना लाभ है किसमें कितनी हानि है इसके बाद श्रेय धीरो अभिप्रेयस प्रेयस श्रेय अभिप्रेयस श्रेयोग अभिप्रेटी प्रेयस प्रेय की अपेक्षा से पंचमी प्रेयस प्रेय को छोड़ेगा उसको छोड़ करके श्रेयो ही स्वीकार स्वीकार करता है किसको श्रेय पर को दे ले लेता है पहले सामने लोगों आ गए आने पर विचार करता है दोनों को तुलना तो करता है कहानी लापर विचार करता है विचार करने के पश्चात श्रेय का आप जाता है नित्य होना है और यह अनिता सुख के लिए छंड सूखे के रहा है कोई भी आप कोई भी काम करके जाएंगे हमेशा सुख नहीं लगा और जो भी सुख होगा वही दुखाव भी होगा जिस दिन से आप सुख भोगने लगेंगे उससे मैंने नाश न हो जाए दुख लगा होगा कोई अपहरण न कर दे जिस विषय से मुझे आनंद मिल रहा है चोरी न कोई डकैरी न डाले अथवा कई नष्ट हो जाए नष्ट होने के लिए दुख होगा जैसे जैसे विषय भोगते जाएंगे पैसे समाप्त होते गए वैसे वैसे चिंता सता रही है। ऐसा हो है तो प्रेयसो धीरा प्रेयस श्रेय अनुपीड़े जो धीर पुरुष होगा हो विवेकी होगा और क्या करता है प्रेस प्रेय की अपेक्षा से श्रेय को ले जाता है जब विचार किया देखा प्रेय में नुकसान है श्रेय में है उसको स्वीकार करता है और मंद जो मंद बुद्धि वाला होगा पागल वो क्या करेगा प्रियोग प्रेय को लेता की योग से मात्र योग के साधन है वो अप्राप्त तो वस्तु की स्वर्ग प्राप्त तो नहीं अब कर्म से प्राप्त तो हो जा रहा है कर्म कार्य को तो मिल जाएगा तो योग सबके साधन हो जाता है इसलिए प्रेय को मिलता है अज्ञानी होगा मूर्ख होगा तो प्रिय हो हो तो प्राप्त को मिलता है तो आपने महाभारत में सुना होगा जब लड़ाई होने की तैयारी की तो भगवान कृष्ण पास साधन भी दिया और दुर्दय दिया दोनों तो कहूँगा पहले आज पहुंचा है तो जाकर के है, है। देखा भगवान सोए हुए हैं तो आप जाकर के पैर की तरफ बैठ गए बाद में पूरे गुरुदम देखा भगवान जानते थे नाटक होने का ना श्री रानी की तरफ कुर्सी रखती थी तो गुरुधन गया देखा अजुन आगे बैठा है अगर सोया हुआ है, तो जा है।, जा तो है। वो तो जाकर के कुर्सी घर आया है अनुमान जाकर बैठे कुर्सी बैठने के बाद में भगवान नाटक करके आए थे सीधा उठे सीधा उधर कौन दिखाई दिया सामने पैर बैठा भागुन झाउ से दिखाई दिया अर्जुन कैसे आए हो तब तक बोलता है तो भगवान ने कहा देखो भाई पहले कौन आया तीसरे कौन मुझे पता नहीं मुझे दूसरी दिशा दिखाई पड़ा वो पहले है तो अर्जुन को पूछा भाई क्या चाहते हो कौन तब होने है क्या चाहते पहले दुर्धन नहीं नहीं मैं मारूंगा पहले भगवान ने कहा दो मैं दो बार करूंगा एक तरफ तो मेरी नारायण सेना एक तरफ लड़ेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और मैं हथियार में अच्छा और जुड़े ने मारना है, तो है।, है तो अर्जुन को पहले दिखाया छोटा घूमना तो छोटा किया तो दुर्धन सोचा कहीं नारायण सेना मारे तो मुश्किल हो जाए तो अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए गुरोधर के बाद अच्छी बात होगी इसकी बुद्धि खराब होगी अच्छा होगा क्योंकि इसको लेकर के क्या करना है लड़ेगा भी नहीं निय रहेगा और नाराणी से नहीं होता लड़ने वालों की जरूरत है वो प्रेयर चाहता है और अब जो श्रेय चाहता है वैसे यहां विजय हमारे सामने ये स्थिति बताते हैं प्रेरो मंदो योग सेवादय चल रहा था, था। तो रहा। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसकी बुद्धि मंद तो वो क्या है योग है है, है करता है योगशन का साधन है ये उपभोग के साधन हो जाते हैं तत्काल फायदा होता है इसलिए प्रिय को ग्रहण करता है माने कर्म को स्वीकार करता है ज्ञान को स्वीकार नहीं करता प्रेस्कृत कर देता है ऐसा फिर कहीं एक नंबर श्रेयस्व है श्रेय क्या है है कहते हैं निष्कर्ष क्या हुआ इस मंत्र का एक निष्कर्ष बताते, है। तो बताते हैं क्या को पौराणिक श्लोक श्लोक ला बताते हैं श्री पौराण सू सत्संगी श्रीशपथ सुधार पानेरकता दुश्यथ थाथा मेरेक्षण बीमाधरा स्वादमोशी थे सुखत्माश्रेय तथा मे दिशे मुघोर सकोरीक धीरोपाने ऐसा पौराण स्रोता है पुराण के कार शिपोणी का सब संगम है माने सब पुरुषों के संगम करने का अच्छा लगता है श्री चाहने वाला व्यक्ति सब पुरुष के संगम जाए सब पुरुष से संगम संगम हो श्री से कथा सुधार जा भगवान श्री के तो रमापति हैं लक्ष्मी है नारायण है उनकी कथा जो अमृत है उसको पीने में पाने सब संगम होगा महापुरुष के सादेव को आपके भगवान की कथा से उतरेंगे अमृत है वो, वो काम के द्वारा अपने हैं उस अमृत को मुख से नहीं पीते है जिसे पीते हैं कथा रूपी अमृत को काम से पीते है काम से नहीं किया जा रहा तो सत्संग महापुरुष से संगम होने पर पंच सप्त है ये क्या होगा श्री से कथा सुधा है पान है ना क्या करेगा उस क्या मिलेगा भगवान रमापति विष्णु श्री के ईषा है कथा रूपी सुधा अमृत के पान के द्वारा तृप्टि और काम तो आ, दिन प्रकामु प्रकामु अतिसाय में तृप्त होता है तृप्त भी हानि आनी प्रतिदिन तृप्त होता है प्रकाम अतिशय प्रतिशय अतिशय अतिशय तृप्त होता है इसी में तृप्त है कौन श्रेय चाहने वाला व्यक्ति तो कल्याण चाहेगा भगवान की कथा में लगेगा तो कल्याण होगा जाएगी ये भी भगवान की कथा है सबसे बड़े भगवान है ध्यान है ये नहीं की भगवान की कथा हो पौराणिक कथा ही होगा आत्मदेव भाग में सुना होगा सबसे पहले किसकी चर्चा आती है आत्मदेव की प्रकामं प्रका अभिषेक प्रसन्न रहता है भगवान तो तो के कला सुनता है सत्संग मुहिगेट के फल हुआ महापुरुष वाला महापुरुषा तो उसके कारण से भगवान के साथ पुरुष के आवया उद्युक्त होता है आने के तुष्यतिप्त अतः अयम अभी तो दूसरा दूसरा वाला इसका तो हो गया वो भगवान की कथा से मिलता होता है हो गया इसकी कथा पूरी हो गई अब ये दूसरा जो वैसा आएगा अब आया हम मर्वेक्षणाम मदिरा यक्ष यशांत मदरक्षण माने भक्ति को देखने वाले तो मध्यक्षण लोग दर्शन कहां कहते हैं भक्ति। सर आपकी भक्ति को दर्शन करने वाले लोग हैं जो उनके संगड़ हो गए जिसको नरेक्षण दिन में ये करेंगे संगमे ऊपर से लगा दें संगम होने पर मलि एक दर्शन करें। किसके करेंगे भगवान का नहीं किसके करेंगे मलि का दर्शन करने वाले विदेशी है ऐसा दर्शन करने वाले जो होंगे उनके संगम होने पर संगमे लगा देना से क्या होगा ये तो दिन की बात है और रात्रि में वे बार हरा आज सुबह लोग निशी थे सुंदरी सुंदरी कन्याओं के साथ में के साथ में रात्रि गुजारता हूँ ऐसे एवं सुखद समान भाव एक भी सुख दोनों को कराता है एक को हरिकथा शुरू करके सुख मिल रहा है एक को मलि पीने वालों के सामने करके अथवा महवेशिया करने वाली के साथ सम्मान करके सुख मिलता है एवं सुखद समान भाव समान भाव है दोनों में सुख दोनों को मिल रहा है उन्होंने भी श्रेय तथा प्रय इसलिए क्या होगा मनुष्य के सामने दोनों सुख के साधन बिगड़े इसलिए ये मिली झुली होकर के सामने आते हैं ऐसी छानबीन का की बात तो है ये भी सुख के आरोप सुख के साधन दिखाई पड़ रहा है भगवान की कथा सुनने में भी अच्छा लगता है मजबा पीकर देने भी अच्छा लगता है तो सुख के आरोप को दिख रहे हैं इसलिए हमारे सामने आते तो मिले जुले होके आते हैं हम सामान्य व्यक्ति छानबीन नहीं कर पाते किसको नहीं आता श्रेय लेना है कि पेड़ लेना है होकर आते हैं मिले हुए होकर के खा जाते हैं मुग्धों का सपनों की विपुप्त में विरोधम का जो मुग्धम होगा पागल होगा मान अज्ञानी होगा वो विवेचन नहीं कर पाता है किसको लेना है मुग्धों का सपनों की विभुत्त में एक श्रेय एकम श्रेय न विवेकम सपनों की नहीं का सकता न एक कुछ पहचान नहीं कर पाता है एक एकम श्रेय को पहचान नहीं कर पाता है श्रेय लेना चाहिए पहचान नहीं कर सकता मुझे क्या धीर हो धीर पुरुष क्या करता है अवसाने है का इच्छे पहले तो रूप हो बाहें सुखरूप हो उसको अमृत के समान ये के आधार में अध्याय ने आपका अवसुख का वर्ण किया है तो कैसा होता है यद तम तो के विषम का तो परिणाम वृद्धोपम तब सुखम सात्वम पुरोपम आत्मबुद्धि प्रसाद तो शुरू में जहन जैसा हो तब परिणाम अच्छा हो जैसी दवाई होती है ना होती है अच्छा नहीं अच्छी नहीं तो, तो उसका परिणाम अच्छा होता है और चीनी आलू जो होते हैं शुरू में अच्छे हैं क्योंकि परिणाम खराब प्रेम मिठास होता है श्रेय कड़वाहट होगा तो वो तो कड़वाहट काम करेगा मिठास काम नहीं करेगा आपको मैं इधर उधर की बातें करूं आपको अच्छा नहीं और ज्ञान की बातें करें तो क्या बोल रहे हैं या आपको ऐसा क्यों उसमें समझने नहीं तो विषय नहीं आपका और इधरों के बात करने तो अच्छा लगे प्रेयर से ऐसे होते हैं और अवसानी अमृतम का व्यवसाय अच्छा चाहता है तो मैंने शुरुआत अच्छा नहीं चाहता है किंतु फल अच्छा चाहता है अवसान माना फल है फल अच्छा चाहता है जीवन मन से छुटकारा देने वाला है श्रेय इसलिए ज्ञान आर्जन करना बड़ा कष्ट है इतना शुभ नहीं है किन्दु उसका परिणाम अच्छा है मोक्ष है मन चक्कर से छूट है इसलिए उसको कम कर है इसके भी टीका लिखिए मन में मूर्धो भूलत्व एकम श्रेय अभिवेक एकम था ना इसमें श्लोक में श्रेय यह है मूर्धो भूलत्व मूलधा दे पा गया है वो तो कहां से विवेक कर पाएगा श्रेय को कहां से दे पाएगा यह तो से ही ना एक न मिले एक स्त्रेय को अव नहीं कर पाता है को नहीं मिले के दोनों दिख रहे हैं एक तात्कालिक सुख है एक भविष्य के सुख है ऐसे दिख रहे हैं तो तात्कालिक सुख पे ये सुखी हो जाती के न्यूकु संस्कार प्रत्याप मोहक गए एक तो संस्कार और बाहमूल्य उसके पास किसके गलत काम करने के संस्कार है विषय भोगने के संस्कार है और दूसरा मोह है उसमें आशक्ति है संस्कार प्रत्या मोहत् प्रसज प्रिय पदार्थों में ही उसकी प्रसक्ति होगी प्रवृत्ति होगी जो तो क्षण के संगम करने वाला व्यक्ति होगा माने गलत संग करने वाला व्यक्ति की स्थिति होगी प्रिय को लेगा देखा धीरस्थु तो धीर तो पुरुष होगा विवेकी होगा आए तो दोनों उसके सामने भी आए हुए हैं श्रेय और प्रिय दोनों के सामने है तो धीरअप यवसान तो तो तो तो है अवसान है परिणाम गीता का उदाहरण दिया यद तद अग्रे विषम का परिणामे वृदोपम सत्सतम सात्वतम को आत्मबुद्धि प्रशांतम गीता अष्टश अये परिणाम मृतोपम तदेगा इच्छा जो परिणाम अच्छा अमृत के समान हो उसी को इच्छा करेगा कौन धीर पुरुष उसे करेगा तो ये जो ज्ञान जो है आदरण करना बड़ा कठिन है ज्ञान के सारण बहुत कठिन है पहले कि समादावादी करना अभी अभी सामने जो फल दे रहे कि विषय को लाभ मारना बात है इनको लाभ मारे बिना ज्ञान होना निश्चित बात है नैराग्य चाहिए जीवन बहुत कष्ट है नैराग्य आर्जन करना समाधावादी सब संपत्ति का आर्जन करना जहां काम को लोग बहुत से गिरे हुए हैं उसको हटाने के लिए दुर्गुणों को हटाने के सदुण करना विवेक पैराग्य होना बुमुख्क्षा होनी बुमुख् तो स्वाभाविक है विषय भोगिकाने पड़े छोटा बच्चा भी अपने आहार चाहता है कुछ चाहिए किंतु मुख्या इसके लिए कठिनाई ये कमुआ किंतु परिणाम अच्छा है यह जन्मगान के चक्र से होगा ये है धीरस्थ यदि अवसान है अवसान में क्या होगा परिणाम है द्रद्रोपम ऐसा करा सार ये भी इच्छा है जो परिणाम अच्छा होगा वही इच्छा करेगा कौन धीर पुरुष इसलिए कहा श्रेय इत्यादि तो किसको करेगा श्रेय को चाहेगा ये कहा ये का, था। आगे था। आगे था। आगे था। तो मंत्र का तात्पर्य आश्चर्य ही है सत्यम स्वायत्ते मनुष्य के सामने गुरु मंत्र कहा था दोनों के दोनों आते हैं दो हैं अन्य श्रेय उठा अन्य प्रे इत्यादि कहा था स्वाधीन है जिसको चाहे उसको आप अपना ले सकते हैं आपके सामने दोनों आए हुए हैं श्रेय को लेना है कि को लेना क्या सुना अच्छा यदि उभे अभी प्रतुष्ट स्वागत है पुरुषेना यदि मनुष्यों को स्वतंत्रता है तो से किसी को भी लेना स्वतंत्र है स्वतंत्रता है यदि क्योंकि पूर्व मंत्रा अन्य जो अन्य दूत जो, अन्यत्ते जो का अलग अलग है दोनों के दोनों जिन्ना भिन्न अर्थंत्र व्यक्ति को बांध देते हैं कहा दोनों सामने आते हैं जिसकी है तो स्वाधीन है जिसको चाहे उसको ले सकता है तो फिर यदि यदि उभे अपनी कर्तु स्वाहित्य दोनों में तो से किसी को भी आदरण करना स्वाधीन है हमारे अधीन है, से जारी है, तो पुरुष के द्वारा अधिन हो कि मतम प्रेय आदत बाहू फिर बहुत सारे लोग प्रेम की तरफ क्यों जा हैं प्रेय के तरफ क्यों नहीं जाते हैं या मार्ग में क्यों नहीं जाते हैं संसारी मार्ग में क्यों जा रहे हैं अगर दोनों स्वाधीन हो तो अच्छे काम के लिए क्यों नहीं जा रहा है सारे लोग एक तरफ है बहुमत की जाना है तो प्रेय अच्छा होगा ये सिद्ध हो है यही कहा उच्च देख इसका उत्तर देते हैं क्यों नहीं जाते हैं हम लोग चलिए की तरफ क्यों तो नहीं जाते हैं एक उसका उत्तर देंगे ट्रिप्पणी आठ वर्ष की टिप्पणी का ये जो कारतुम है ये तुमन प्रत्येक लिए दो क्रिया होनी चाहिए तुमन रो क्रियायाम क्रियाधारा विशेष होता है क्रिया क्रियाथक क्रिया उपबंद होने पर जैसे कृष्णम दर्शकों याति कृष्णम दशकुम याति इत्यादि है होता है तो दो क्रिया होनी चाहिए एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का प्रयोग हो कभी घुमन और घूम प्रत्ये होते हैं करेक्ट का यहां पर कर्तुम है आगे कोई तो क्रिया है दो क्रिया लिखती है तो कैसे कर्तुम लिख दिया होगा ये या टिप्पणी काल बोला जा है क्योंकि कृष्णम दशनों यादि पर हो जाता है वहां एक दर्शन और एक यादि या की क्रिया है इस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया है शाम दूसरे ने कैसे कर्तुन बना दिया कैसे लगाया ये शंका है ये कर्तून पहले एक सूत्र स्वतंत्र सूत्र है इतने अर्थों में तुमन हो जाता है ये इनके ये धातुओं से नहीं ये धातु के अर्थ है ऐसा बोलने वाला सूत्र ये क्या सेशा ज्ञान लड़ा घाटा रव रब कर्मा सह अर्धस्थु तुम इन धातु के अर्थों में तुम्हारे होता है ये। तो यहाँ पर ये पात्र के साथ नातु के अर्थ में होगा सक्य थे स्वायत्त का सकता स्वायत्त स्वयं सत्य परिवहन स्वायत् का अर्थ क्या सिद्ध होगा स्वयं सक्य हम सब सक, हमारे समर्थन है जो में जो भी जाता है समर्थन है सक्य है अशक्य नहीं है ये आता आएगा अभी कहा इन धातुओं के अर्थ भी तो तुम्हें होता है तो तुम लोग तो क्रियायाम क्रियाधारण वो तो दूसरा है ये दूसरा है सोचा आगे जब प्रश्न आया जब स्वायत्त है हमारे अधीन है दोनों तो फिर तो श्रेय मार्ग कितना अच्छा है तो बहुत सारे लोग तो क्रेय मार्ग उठ जा रहे हैं ये प्रश्न आया तो इसी उच्च इसका उत्तर दिया जाता है तो इसको उत्तर देंगे आशंकायां सत्याम ऐसी शंका के मन में आ गई प्रेर बहुत सारे लोग चुना है यह स्थितियां पर उचित उत्तर उचित उत्तर कहा जाता है श्रेयस इत्यादि वाक्य है ये आग मंत्र है श्रेयस प्रेयस इत्यादि वाक्य ये एक तो दोनों के दोनों मनुष्यम एक में आ ये कदम आते हैं मनुष्य के सामने दोनों दोनों हर मनुष्य के सामने आते हैं में से जो तो धीर पुरुष होगा दोनों तो को विवेचन करके स्थानबीन करके अलग करके धीर पुरुष किसको लेगा? श्रेय को ग्रहण करता है प्रेय को छोड़ कर देगा और मंद जो होगा प्रेय को लेगा तात्कालिक फायदा है राशि सत्यम स्वागत हर व्यक्ति स्वतंत्र है श्रेय को लेना चाहे और प्रेय को लेना चाहे दोनों आयु हुए सामने दोनों है सत्य सामने हैं स्वयक है स्वाय हम कर सकते हैं जिसको जाए उसको दे सकते हैं और जो महात्मा को जो हमारे जैसे थे उन्होंने श्रेय को दिया हुआ है उनसे हमारे जैसे पैदा होके आए थे कौन सा आसमान से कब के थे श्रेय को लेने वाले और हमारे भाई लोग श्रेय को लेने वाले तो हमारे जैसे बैठे सब ऐसे ही तो कोई भी दे सकता है सत्य स्वागत और स्वाधीन है दोनों दोनों स्वतंत्र है हम दे सकते हैं जिसको चाहिए तथा सार्थता फलत दुर्विवेक रूपे से विवेकी जो होगा उसके साधन देखेगा और फल देखेगा साधन और फल को देखता है और वैज्ञानिक साधन को भी देखेगा फल देखता है एक है विवेक नहीं करता था दोनों का तथा साधारण साधन से और फल से दोनों से मंद्र बुद्धि ना विवेक दुर्गुपे सही मंत्र बुद्धियों के लिए विवेक करता दुखद रूप बहुत मुश्किल से है ऐसा होती है दोनों ज्ञान स्त्री होते मिले हुए जैसे हो जाते हैं दोनों लोगों मिले हुए जैसे होते हैं ऐसा तो छान महीने का पार्टी ये ये बार ज्ञानिस्त्रित तो नहीं है बिल्कुल अलग अलग मार्ग है कहां से होना है मार्ग अलग अलग ढंग जानते हैं दोनों विस्तृत होना संभव ही नहीं है व्यात्मक बुद्धि को लेकर के प्रेय मारना है और व्यात्मक बुद्धि को बाढ़ करके श्रेय मार है से मिस्कृत है तो नहीं है कभी सूर्य का और का मेलन होता है क्या प्रकार तो है तो तो तो जैसा हो जाता है विवेक नहीं कर पाने के कारण अज्ञान हो मिश्रितग जैसा हो जाता है मनुष्य पुरुष आ ये प्राप्त होता, गईता एकगात आन पूर्व एक प्रथम दो वचन एक प्राप्त होते हैं हंकार श्रेय से क्या प्राप्त होता, होते होते एक प्राप्त होते दोन जो था सा अनुष्ठान था मैंने अनुष्ठान का पता नहीं उनको श्रेय का अनुष्ठान क्या प्रेय का अनुष्ठान का भेद नहीं पाते हैं और फलता इति रूप किया फलता से श्रेय प्रेयसो साधर रूपत्व विभावनीयम श्रेय प्रयसो फलता रूप क्या फलता इसे क्या होगा श्रेय प्रेयसो साधारण रूपत्ता श्रेय और नहीं समझा क्योंकि साधारण रूप में है क्योंकि दोनों आते हैं स्त्रीय और प्रिय फल और साधन दोनों के विवेक नहीं कर पाता होगा तो इस मतलब फल शब्द अलग कोई चीज है श्रेय प्रिय तो आए इसलिए साधन के रूप में, में समझना श्रेय प्रिय एक एक की कहा कि है ये नहीं समझना कि यही फल है समझना है ज्ञानी फल नहीं है मोक्ष फल है कर्म ही फल नहीं है स्वर्ग फल है ये समझना एक आ दो रहे दोनों की प्रता रहे थे अनुष्ठान का अनुष्ठान कर पाते अज्ञानी को और फलता इको क्या फलतम को क्या भाषिकार फलत हुआ है इसलिए क्या होगा तो फलतन करने से श्रेय प्रियसो साधन रूपत्वा रूपा रूपत्वादन रूप नहीं ये तो साधन नहीं है ऐसा समझना चाहिए तीन ज्ञानी स्त्री भूटे इवन राजा में मिलते तो नहीं मिले हुए जैसे होकर के सामने में दोनों सुख के दिख रहे हैं दोनों ज्ञान के लिए इतना परेशान करो कर्म करो सरल है वो, ये लगता है सुखी तो दे रहा है दोनों ने क्या देना है? सुख देना है तो सुख यही दे रहा है तो उसके लिए परेशान क्यों और है? सोचते हैं ज्ञान भूख का अच्छा ज्ञान इसलिए भूख नहीं होती विचार मारे तमह प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाविव असंभव विचार्य माय विचार करने तक मिश्रण होना संभव नहीं है तम प्रकाशव विरुद्ध स्वभाव कैसे विरुद्ध स्वभाव वाले ने अरा प्रकाश कभी भी एक साथ होना संभव नहीं है कैसे विरुद्ध स्वभाग वाले दोनों हैं ये श्रेय और प्रिय विरुद्ध स्वभाग वाले हैं इनका ज्ञान भाव असंभव ज्ञान भाव का असंभव अवगमाना अवगमान जाना जाता है विचार करने पर ज्ञान भाव होना मिश्रण होना संभव नहीं है इसलिए इवान लगाकर ये भाष्य करने वाला ज्ञान मिश्री भूटे इव ईव नहीं लगाकर वास्तव में मिश्रण होना होता होगा क्योंकि मिश्रण होना संभव नहीं है विरुद्धार होता हैं क्या ज्ञान मिश्रित आरस्य आयोग मिश्रीकरण कैसा है इनका मिले जुले हो गया आ रहेगा ये क्या है इनका सुख साध विश्व कोरोना में साध विषय है कौन सा है सुख साधन कोरोना में है एक आदित्य सुख का साधन है और एक नित्य सुख का साधन है ज्ञान भी सुख का साधन है कर्म भी सुख का साधन है शुभ साध विश्व सह उपदेश उपदेश है इनका क्योंकि यहाँ पर है ना श्रेय स्थित इत्यादि एक साथ उपदेश से कम सह उपदेश एक वेद में दोनों है ये भी हो सकता है सउ उपदेश और सार्थ साठ उपदेश की प्राप्ति होने से प्रतीय मान सार ये भी हो सकता है की एक साथ उपदेश होने का दोनों एक साथ अनुषं का विद्या विद्या का अनुष्ठान एक साथ जैसे वर्ष अनुसंध ऐसा भी हो सकता है इसका विचार नहीं कर पाते हैं अलग अलग अनुषा होगा जिन्हें मार्ग है नहीं गिरी ऐसा समाप्त सामाना सामानु कैसा होगा कहते दोनों गिर सा? एक फल देंगे जैसे दस अस याद करेंगे तो एक फल मिलेगा स्वर्ग मिलेगा यही होगा अब तिर अब विद्या एक ही फल होगा दोनों मिल गया एक ही होगा यही होगा सामुषे तो क्या दोनों है दोनों में वो बड़े अज्ञानी को देश में सह अनु मारते हैं दोनों को तो इसलिए क्या होगा तो कहा एक फल सार विषय एक फल ज्यादा अठगौर करके एक ही देना स्वर्ग आदि देना या अनुच्छेद कौन इसलिए मानते हैं एक साथ दोनों के अनुच्छेद होना यह समझते हैं इसको अलग नहीं कर पाते तो किंतु ज्ञानी व्यक्ति जो होगा उसको अलग कर जाता है अलग करने के बाद में श्रेय को लेगा प्रेम समझेगा और प्रेम को लेगा कौन दूसरे हैं जो बाहुल्य बैठे हुए हैं तो। अधिक लोग बैठे प्रेम लेने वाले कर्म भाग्य लेने वाले कहा अच्छा अब रहा अब स्थिति में जब श्रेय प्रियो आगे मनुष्य सामने अब क्या करना है तो आता पतो से वाष् का हम सी वो अम्बसर पाय जैसे हम जल से दूध को, को अलग करता है तो सब अंबसर सप्तमी पाया प्रथम ये द्वितीय जैसे हम जो होगा जल से दूध को अलग करता है तब श्रेय पेय पदार्थों संप्रत वो तो जो तो दोनों पदार्थ है सब श्रेय और प्रिय आया उनको समित विचार करके साम्य करेगा यह है ठीक ठीक तुलना करके चार करके दोनों समझ करके मनसा आलोच्य सम्परित्य का मन से विचार करके खुद विचार करेगा इसके कितना फायदा है इसमें कितना नुकसान है विचार करके गुरु लागू हो क्या विचार करेगा गुरुत्व लागो विचार तो सत्तर होगी अलग करता है कौन धीर पुरुष दोनों को अलग अलग करेगा हां कौन करेगा धीरोधीमान जो तो बुद्धिमान होगा सूक्ष्म बूर्ति हो वाला होगा वो तो ऐसे अलग अलग कर देता चार को तो तो है चार अतः मानो बिहार श्री धाम में जो अस्तुत्व है वो प्रति आ गएगी और दोनों के आगमन जो है श्रेय देगा मिलकर के आ जाए कि आपत्ति फिर ज्ञानी श्री भूते केवल आ जाएगा जैसा जो कहा ज्ञानिश्री होता है कहो श्रेय प्रियो हो श्रेय और प्रियुष मनुष्यों के प्रति जो आगभव होता है दिल करते आगे कि यथावत प्रेयस एवं आराध बाहू देवी मोदी हमने जो पूछा है प्रिय को ग्रहण करने वाले ज्यादा है इसकी क्या निमित्त बनेगा इसका तो उत्तर नहीं हुआ इसका क्या है श्र कर आता आता है उसमें यह हो जाता है कि प्रेय को लेने वाले इसलिए है जो विवेकी पुरुष ही दोनों देव बेहेव अलग कर पाता है सुख समृद्धि वाला इसलिए वो कम है ऐसे विवेकी वाले कम है और मूर्खों की संख्या ज्यादा है, है। इसलिए प्रेय को लेने वाले ज्यादा है ये कहता है यहाँ पर बिल्कुल अज्ञानी जो भौतिकवाद को नहीं है शास्त्रीयवाद वाले हैं और ज्ञान मार्गी दो को लेकर के श्रेय प्रय कर विचार है तो कर्म कौन करेगा कर्म काम शा, शास्त्रीय शास्त्रीय संस्कार वाला वाले नहीं कि अब शास्त्रीय जन को लेकर के प्रिय क्रम वो तो कर्म छोटा ही नहीं है मोबाइल जानता करें वो कर्म हो रही है वो वो कर्म नहीं है कर्म शास्त्रीय कर्म जो शास्त्रों में चर्चित कर्म शास्त्रीय कर्म ये उनकी चर्चा है बिल्कुल ये पशुव जीने वालों की यहां कोई चर्चा नहीं है मांग को पढ़ाओ कर्म काम का आग्रह रखने वालों को यहां पर ऐसा अच्छा चाहता वास्तविक आती मनुष्य नए कि यदा बता पेवल आराम रहा होंगे निमित्त मौतम थी क्रिय ये हमने जो पूछा था जब दोनों ही आते हैं तो प्रिय को ग्रहण करने ज्यादा क्यों है संसाधन जो कहा इसका उत्तर तो क्या होगा? ये समझा करेगा अचा कहा क्योंकि कुछ अधिकारी कम है श्रेय को ग्रहण करने वाले विवेक व्यक्ति समाज में बहुत कम हो गए अभिवेकी ज्यादा है ये बोला जाए भारत हो हमशा युवा हम जैसे सभी पक्षियां जल से दूध को अलग नहीं कर सकते, और कोई एकाध पक्षी है हम सर वैसे भी बहुत सारे मनुष्यों में कोई एकाध व्यक्ति नहीं विवेक करने वाला ऐसा होगा यहाँ साइंसों विवेक नहीं है तो विवेक अलग है अध्यापक तो विवेक तो है कि ये वो ब्यादी से भाव कि अतक आता है ये दोनों क्या कहते हैं से ब्या जैसा होकर ये प्राप्त हो जाएंगे दिले हुए जैसे आते हैं तो जनों के लिए अलग अलग और जैसे तो हम सो हम सही हम पाय लगाना पड़ेगा को करता क्रिया नहीं है लगाना पड़ेगा क्षीरम पृथक अम्बस जल से दूध को अलग करता है ऐसा तो आगे छह नंबर है पाराथ कुछ शब्द ग्रहण आयोगा पराथो या पराथ कह क्यों कहा श्रेय तो प्रेस्पुषण वाले हैं और यहाँ पुलिंग का प्रयोग कर रहे हैं यह क्या जाना कहा तऊ करके बोला तऊ शब्द से क्या देना पराठ बोलना पड़ेगा तऊ श्रेय प्रेस नहीं होगा नहीं तो ते हो जाना चाहिए था मंत्र में भी ते ते आना चाहिए और तउ बता हुआ है तो तव कहाण करवा परार्थ शब्द पुलिंग होता है ये प्रकार पदार्थो का प्रयोग तुम रिक्भ शब्द में क्लिंग ग्रहण आयोग पूर्व में न पुरुषक लिंग वाले शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए करते हैं दोनों न पुरुषक लिंग में है और तो तव आ गया तेय नहीं आया मंत्र में भी तेय नहीं है तो तव शब्द आया तो वो ग्रहण नहीं कर पा है? इसलिए क्या करें कुलिंग वाला शब्द ला करके रख दिया तऊ करके कहा तव माने पदार्थ अभी गुरु काउं क्या कहा था आलो से गुरुलागम है ना तय त्रे प्रेय साधन त्यागी किसका गुरु लागव साधन में और फल में गुरु का लागवता तो देख के विचार तो करते है।, है। गुरु का पूर्व धर्म में गुरु और लघु के जो धर्म होते हैं उसको कहेंगे गुरुलागवम गुरु में रहने वाला धर्म लघु में रहने वाला धर्म गुरु लागव कहा गया कैसे हुआ तो कहते यहाँ पर अतृत्य हुआ एक अगर चल गुरुआव सूचा है कि जो लघु शब्द आपके पास है गुरु और लघु गुरु लघु से अड़कर के गुरु लागू बनाना है तो लघु में इगंत है कि कैसा लघु शब्द है और पूर्व में गुरु है कि लघु है पूर्व अकार लकारोत गुरु है कि लघु लघु है हर लघु लघु है सूत्र अण करेगा हर वर्ग में एक कहांता जलपूर्वाक आने का सूत्र है कहते हैं यहाँ जो ईरानदार अण की अमृति है कहां से अमृत है आये नाम का युवा जी को अन्य अनुमृति है ये टिप्पणी का बोल रहे आपको असल बात यह है अगर ये टिप्पणियों में टीका आरणी में जो सूत्र आए हैं यही आप अगर लड़ते जाए इसको तो आपको व्याकरण आदमी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रामायण जी ऐसे किया था हैं जो घंटारे महाराज यहाँ आए इसे आप समझ के पहला सुपारा जी थे विष्णुदेवानी महाराज पढ़ने की इच्छा हो गई तो गए महाराज ने तो पढ़ा दिया तो महाराज ने सोचा ये साधु पढ़ने वाला तो होता नहीं है थोड़ी देर की बात है चल लेगा पढ़ना लिखना पंडितों का काम धजले साधु सीताराम बोलेगा चल देगा पढ़ेगा पढ़ाई में अब नहीं पढ़ाओ पढ़ा तो नाराज होगा कर्मचारी नाराज होगा बच्चा तो अच्छा तो जान बूझ करके बड़ा चल जाए करके कर कहते हैं जिसने लघु भी नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति को सिद्धांत भोगी का तृतीय खंड शुरू कर दिया बुआ शुरू कर दिया एक दो तो दिन को थक जाएगा आएगा नहीं किंतु जैसा बोले वैसे ही जैसे तमचापी प्रत्यबदत महात्मा यहां आया था वैसे ही सुनाते थे वैसे ही सुनाते और उपनिषद पर लड़े तो मीमांसा का सूत्र आ जाए जहां जाना आये वही रटे इस तरह से पढ़ा हेमा जी अगर आप जाकर यही घटेंगे आगे भविष्य में आपको पढ़ाना ही होगा प्रिय तो सूत्र को यही रटेंगे तो रहेगा जहां आ जाओगर जब तब आपको फायदा होगा एक तो जागरण के सूत्र है आप जो सुचार है वही जाइए तो कहा इग्रवाद और लोकवाद यूत्र है ईश्वर द्वारा अण हुआ है कहते और कहां से आया, तो तारा आया तारा तो तो से अनुग, है तो कहा आयां विवाद अण से अनुवर्तमान है अनुवृत्ति है अन प्रत्यय आया कहते आगे गुरु लाभव में जब तद्विद का अण होता है तो आदि की वृद्धि होती है तो गौरव करना चाहिए वहां लघे आकार वृद्धि कैसे करती होगी उत्तर पर के की आभिवृद्धि हो रखी रखिये पूर्व के की आभिवृद्धि बनी जाएगी उत्तर पर के की आभिवृद्धि कैसे होगी गुरु लाघम तो लघु लग जाएगा उसे बन जाएगा लगातो अकारि कैसे उपाय गौरव बनना चाहिए गौरव लघबम होना चाहिए गुरु लाघवम कैसे बना है कहते हैं तो उत्तर पद वृद्धि के प्रगल में शूत्र है उसके बाद परिमा सूत्र है परिमाणांत शत्र होगा उसके उत्तर पद की वृद्धि होगी दोज्ञा में शाम को तो नहीं होगा इनको छोड़ करके उत्तर पद की वृद्धि होती यहाँ पर ये लघु शत्र परिमाणांत ही निकलेगा चित्रकार निकाले विकल्स निकाले परिमाणी बात से भी बनता है जो वृद्धि करता है है ना ये ये पीड़ित गौन में करेंगे अचोनि का अधिकार होती वृद्धि चलता है अचौनीति से ये पीड़ित चलता है तथ्य स्वता वृद्धि प्रकरण वही चलता छात्र ही वहां पर जो गुरु राधवे परिणाम श्रद्धा की, की तो जो उत्तर पद के वृद्धि आदिएच की वृद्धि करने वाले सूत्र कौन है परिणाम जिस सूत्र ने ते तस्वीर सूत्र सूत्र ने परिणाम शब्दा जो शब्द है यश का लेना परिक्षेद मात्र घेर जो घेरने वाले तो परिणाम कहा सारे तौर वाले परिचेद जितने भी हैं उसको परिणाम शब्द से कहा सूत्र शाह परिध क्योंकि शाह को परिभाष किया है वहां निषेध किया है असंया सामने वो कोटा हुआ है इसलिए होता है परिणाम शब्द का था परिचेदेरा में डालने वाला अब कहा लघु शब्दों की संभव परिचय लघु बात भी से थे परिणार थे परिणार थे बड़ा नहीं हो पाता है छोटे के माप लेने वाला है परिचेदाचक हो सकता है ये कहा ऐसा समझना चाहिए इसलिए वहाँ ये शूत्र से वृद्धि हो जाएगी परिमाण मान करके लघु को परिमाण पाचक मान के वृद्धि हो जाएगी लाल होंगे ये टिप्पणी है ठीक है विविदक्ति पृथक कौती धीरोधीम है न पृथक कौती माना श्रेय प्रिय पदार्थो किए प्रय पदार्थो विदेय पदार्थ इसको जैसे अहम सात दूध और पानी करता है इस प्रकार स्त्रेय प्रे फल कर लेता कौन करेगा धीमानी मैंने सच हो धीम होगा बुद्धिमान कौन हो जाए भगवान गीता के सप्तः मनुष्याण सहसेश तमाम तो अभी से कार नाम का श्रीमान व्यक्ति तत्व था कोई कानून यहां भी लग है तो हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक हो ये विवेक करने वाला कहां तो ऐसे भेड़ने वाले देखा देखिए देखा देखे भी चलने वाले हैं कहां जा रहे हैं कहां पा रहे हैं क्या हो रहा है पता नहीं वो भी चाह बस कुछ एक तो यही वो नहीं जिसको भेड़ धसान करना चाहते गिर जाए जु नही गिर जाते बोले उसने दिया था तो हमको भी कर रहे <laughs> से यु वैश्च ओं शर्मा शर्म हो